देवी भागवत आठवां स्कंध भूमंडल के विस्तार का तथा गंगा जी के अवतरण का वित्तांत मंद्राचल के वक्षस्थल पर एक दिव्य आम का वृक्ष है उस वृक्ष की ऊंचाई ग्यारह सौ योजन है उसके अमृतमय फल त्रिकूट पर्वत के समान विशाल अत्यंत स्वादिष्ट और बड़े कोमल है वे फल वृक्ष के ऊंचे सिरे से गिरते ही बिखर जाते हैं उनका रस बह चलता है वह रस ऐसा लाल है मानो अरुण समुद्र का जल हो उसी रस से अरुणोदा नाम की एक नदी बह रही है उसका जल बड़ा ही सुरम्य है महाराज उसी पर्वत पर भगवती श्री अरुणा विराजमान है प्रधान प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी सदा पापों के संहार में लगी रहती है अनेक प्रकार के उपहार एवं बलि से प्रसन्न होकर वे सारा कलमश दूर करके भक्तों को निर्भय बना देती है उनका दृष्टिकोण से कृपा दृष्टि से साधक कुशल संपन्न एवं निरूप बन जाते हैं आज्या माया अतुला अनंता पुष्टि ईश्वर मालिनी दुष्ट नाशनकारी और क्रांतिदायिनी इन नामों से देवी भूमंडल पर विख्यात है उन्हें देवा देवी की पूजा के प्रभाव से जगत में सुवर्ण उत्पन्न हुआ है भगवान नारायण कहते हैं नारद मैंने जिस नदी का वर्णन किया है वह अरुणोदा बंदर पर्वत से निकलकर कर वर्ष के पूर्व भाग में बहती है भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा तो यक्षों एवं गंधर्मों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती हैं स्नान करते समय उनके शरीर के दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है इसी प्रकार जम्बूफल मेरुमंदर के वक्षस्थल पर उगे ऊंचे वृक्ष से गिरे ये फल हाथी के शरीर के समान विशाल हैं गिरते ही बिखर गए और इनसे रस बह चला उसी रस से जंबु नाम की नदी बनकर भूमंडल पर उत्तर पाई उतर पाई यह नदी इलावृत्त वर्ष के दक्षिणी की ओर बहती है जंबु फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली वहाँ की देवी को जाम्बाजिनी कहते हैं वहाँ रहने वाले देवता नाग ऋषि और राक्षस सभी प्राणी इन देवी की उपासना करते हैं समस्त प्राणियों पर दया करना इन आदरणीय भगवती का स्वभाव ही है इन्हें स्मरण करने वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं इनका कीर्तन करने पर विघ्न नहीं रह सकते कोकिलक्षी कामकला अरुणा काम कठोर विग्रहा धन्या नाकी और गी देवी के इन नामों का उच्चारण करके मानव निरंतर जप करे जम्बू नदी के दोनों तट की जो मिट्टी है वह जम्बू के रस से संजाती है फिर सूर्य और पवन उसे सुखा देते हैं उसी से विद्याधारियों और देवांगनाओं के विविध विशाल भूषण बनते हैं इसी को जाम्बू नद कहा जाता है इसी सुवर्ण को स्त्रियों की अभ्याषा पूर्ण करने वाले विवधगण मुकुट करधनी और केजूर आदि के रूप में परिणित करते हैं जगदम्बा का महान वृक्ष सुपार्श पर्वत पर बताया गया है उस वृक्ष में पांच खोड़र अर्थात पोली जगह भी उनसे पांच धाराएं निकली हैं ये धाराएं गिरी के शिखर से गिरकर इस भूमंडल पर आई हैं। इन पांचों का नाम मध्य है इलावृत वर्ष से पश्चिम ये प्रवाहित होती हैं भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए धारेश्वरी नाम की महादेवी वहाँ विराजती है उस स्थान पर शोभा पाने वाली देवी के नाम है देवपूज्या महोत्साह कालरूपा महानना कर्मफलदा कांतार गृहणेश्वरी कराल कालांगी और कामकोटी कोटि प्रवर्तनी इन नामों से इन सर्वदेवेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए